विनय पत्रिका विनयावली अनुभवे सुने युदीठे यह जानत हो आपने सपने न घायुबीठ तुलसीदास प्रभु सोए कहीं बल बचन कहत यति नाम कि लाज राम करुणा कर कही न दे कर चीठे यदि मुझे श्री रामचंद्र जी मीठे लगे होते तो साहित्य के नवरस एवं भोजन के छह रस निरस और फीके पड़ जाते पर श्री राम जी मीठे नहीं लगते इसीलिए विषय भोग मीठे मालूम होते हैं मैं भांति भांति के शरीर धारण कर यह अनुभव कर चुका हूँ तथा तो मैंने सुना और देखा भी है कि संसार के विषय ठग हैं माया में भुलाकर परमार्थ रूपी धन भर लेते हैं यद्यपि यह मैं अपने जी में अच्छी तरह जानता हूँ तथापि कभी स्वप्न में भी इनसे तृप्त होकर मेरा मन नहीं उगताया कैसी नीचता है पर तुलसीदास अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी से एक ही बल पर ये ढीठाई भरे वचन कह रहा है और वह बल यह है कि हे नाथ आपने अपने नाम की लाज से किस किस को दया करके भवबंधन से छूटने के लिए परवाने नहीं लिख दिए हैं जिसने आपका नाम लिया उसी को मुक्ति का परवाना मिल गया इसीलिए मैं भी यो कह रहा हूँ श्रृंगार हास्य करुण वीर रौत्र भयानकाह विभस्त अद्भुत और शांत साहित्य के ये नवरस हैं कडवा तीखा मीठा कसैला खट्टा और नमकीन ये छह भोजन के रस हैं यो यौम कबहू तुम लागो जो चल छड़ी सुभाव निरंतर रहत विषयनुराग्यो जो चितई पर नारी सुने पातक प्रपंच घर घर के जो न साधु सुर सरित रंग निर्मल गुन गन रघु भर के जो ना सासुगंध रस बस रसना सट रस रति मानी राम प्रसाद माल झूठन लगी चोन लल किल चंदन चंद बदन भूषण पट जो चह पावर परशो जो रघुपति पद पदुम परस तनु पात की नरशो जो सब भात को देव को ठाकुर से बप बचन हिएे हूँ क्यों न राम सुक तज्ञज स कुचत जगित प्रणाम कि चंचल चरण लोभ लग लो लूप द्वार, द्वार जग बागे राम से मन चलत जो श्रमितय नित सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लयी है।, है तुलसी परतीत एक प्रभु मूर्ति कृपा मई है मेरा मन आपसे ऐसा कभी न लगा जैसा कि वह कपट छोड़कर स्वभाव से ही निरंतर विषयों में लगा रहता है जैसे मैं पराई स्त्री को ताकता फिरता हूँ घर घर के पाप भरे प्रपंच सुनता हूँ वैसे न तो कभी साधुओं के दर्शन करता हूँ और न गंगा जी के निर्मल तरंगों के समान श्री रघुनाथ जी की गुणावली ही सुनता हूँ जैसे नाक अच्छी अच्छी सुगंध के रथ के अधीन रहती है और जीव छह रसों से प्रेम करती है वैसे यह नाग भगवान पर चढ़ी हुई माला के लिए और जीव भगवत प्रसाद के लिए कभी ललक ललक कर नहीं लल जाती जैसे यह अधम शरीर चंदन चंद्रवदनी युवती सुंदर गहने और मुलायम कपड़ों का स्पर्श करना चाहता है वैसे श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए यह कभी नहीं तरसता जैसे मैंने शरीर वचन और हृदय से बुरे बुरे देवों और दुष्ट स्वामियों की सब प्रकार से सेवा की वैसे इमरघनाथ जी की सेवा कभी नहीं की जो तनिक सेवा से अपने को खूब ही कृतज्ञ मानने लगते हैं और एक बार प्रणाम करते ही अपार करुणा के कारण छपचा जाते हैं जैसे इन चंचल चरणों ने लोभ लोभवश लालची बनकर द्वार द्वार ठोकरी खाई है वैसे ये अभाग्य श्री सीताराम जी के पुण्य आश्रमों में जाकर कभी स्वप्न में भी नहीं थके स्वप्न में भी कभी भगवान के पुण्य आश्रमों में जाने का कष्ट नहीं उठाया हे प्रभु इस प्रकार मेरे सभी अंग आपके चरणों से विमुख है केवल इस मुख से आपके नाम की ओट ले रखी है और यह इसलिए कि तुलसी को एक यही निश्चय है आपकी मूर्ति कृपा मई है आप कृपा सागर होने के कारण नाम के प्रभाव से मुझे अवश्य अपना लेंगे कि जय मो को जम जात ना मई। राम तुम से सुचित्रद साहि बही मै सठ पीठ दई गर्भ दस मास पाल तुम मातृरूप मातुरूपितड़ विवेक सुशील खलही अपराध आदर दिन हो कपट करो अंतर जाम हुसो अघिव्याप कही दुराओ ऐसे हुकूमत कुसेवक पर रघुपति न कि मन बामो उदर भरों किं कर कहाय बेचो विषय निहा थो है मोसे वंचक को कृपालु चल कृपालू के छोह किो है पल पल के उपकार रावरे जान बुझ सुन के भेद जो न कुल सहुते कठोरचित कबह प्रेम सिय पीके के स्वामी की सेवक हित ता सब कठिन जसाई दुहाई मैं मति तुला तौल देखी भई मेरे हित दिश गरुआई पर हित नाथ मेरो एक अरु करी है तुलसी अपनी और जानियत ही कनोडो भरी है। हे नाग मुझे तो आप यम की यात्रना में ही डाल दीजिए नरकों में ही भेजिए क्योंकि हे श्री राम जी मैं ऐसा दुष्ट हूँ कि मैंने आप सर पवित्र और सुहृद बिना ही कारण हित करने वाले स्वामी को पीठ दे रखी है गर्भ में आपने माता पिता के समान दस महीने तक मेरा पालन पोषण कर कर कितना हित किया मुझ मूर्ख को आपने शुद्ध ज्ञान मुझ दुष्ट को सुंदरशील और मुझ अपराधी को आदर दिया इतने पर भी मैं आपका भजन न करके आपसे उल्टा ही चलता हूँ मैं अंतर्यामी प्रभु के साथ भी कपट करता हूँ घट घट में रमने वाले सर्वव्यापी से अपने पाप छिपाता हूँ परंतु धन्य है आपको कि ऐसे दुर्बुद्धि और नीच नौकर पर भी हे राम जी आपने अपना मन प्रतिकूल नहीं किया पेट तो भरता हूँ आपका दास कहा कर किंतु हृदय को विषयों के हाथ बेच रखा है तो भी मुझ सरीखे ठग पर भी हे कृपालू आपने निष्कपट भाव से कृपा ही की है आपके पल पल के उपकारों को भली भांति जानकर समझकर और सुनकर भी मेरा बद्र से भी अधिक कठोर चित कभी श्री जानकी नाथ जी के प्रेम में नहीं भिदा मैंने जब अपने बुद्ध रूपी तराजू पर एक और स्वामी की सारी सेवक वसलता और दूसरी ओर अपना जरा सा स्वामी द्रोह रख कर तोला तब देखने पर मेरी ही ओर का पल्ला भारी निकला इतने पर भी हे नाथ आप कृपा कर मेरा हित ही करते चले आ रहे हैं करते हैं और करेंगे तुलसी अपनी ओर से जानता है कि इस कनौड़े का एहसास से दबे हुए का प्रभु ही पालन करेंगे